देवी भागवत वृत्तासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रजापति के पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी वे बड़े कार्य और ब्राह्मण प्रेमी थे इंद्र के साथ कुछ वनस्य हो जाने पर स्पष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके तीन मस्तक थे उस पुत्र की विश्व नाम से प्रसिद्धि हुई उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था तीन मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी उसके तीन मुखों से अलग अलग तीन कार्य संपन्न होते थे वह एक मुख से वेद का पाठ करता दूसरे मुख से मधुपान करता और तीसरे से एक ही साँस संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी वह संयम पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रह कर तपस्या करता था सदा निराहार रहता इंद्रिया उसके वश में थी वह संपूर्ण संग्रह परिग्रहों से मुक्त था यो विवेकी रूप घोर तपस्या करने लगा परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी विश्व को यो तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं यह विश्व मेरा पद न ग्रहण कर ले उस समय विश्व में असीम तेज आ गया था तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे सोचा इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अतएव इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है कामदेव तप का शत्रु है यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से तीसरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए शत्रु की शक्ति न रहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यो विचार करने के पश्चात तीसरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी उर्वशी मेनका रंभा घृताची तिलोत्तमा आदि अपसराओं को बुलाया और कहा अपने रूप का अभिमान रखने वाली अफसराओं तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है, कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए देर करना उचित नहीं है भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बना कर जाओ संपूर्ण शरीर शारीरिक हाव भाव दिखाओ उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लो तुम्हारा कल्याण हो मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है असीम का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है उसका पराभव न हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए